पातंजल योग प्रदीप साधनपाद वाणी का तप वाणी का तप वाणी को संयम में रखना है अर्थात केवल सत्य प्रिय आवश्यकता अनुसार दूसरों का यथा योग्य सम्मान करते हुए वाणी से वचन निकालना वाणी को संयम में रखने का यत्न करते हुए सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखना प्रशस्त है वाणी को संयम में रखने का यत्न किए बिना केवल देखा देखी मौन रखना मिथ्याचार है मन का तप मन का तप मन को संयम में रखना है हिंसात्मक क्लिष्ट भावनाओं तथा अपवित्र विचारों को मन से हटाते हुए हिंसात्मक अक्लिष्ट भावनाओं और शुद्ध विचारों को मन में धारण करना है इस प्रकार क्लिष्ट विचारों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सब प्रकार के विचार भविष्य के संकल्प विकल्प और भूतकाल की स्मृति से मन को शून्य करने का अभ्यास करना चाहिए गीता के अध्याय सत्र के अनुसार सात्विक राजसी और तामसी तप श्रद्धया पर तपस्त नर अफलाकांक्षुक्त सात्विक परिचक्षते सत्कार मान पूजाथम तपोदंभेन चब य क्रियते तह प्रोक्त राजलम ध्रुव मूढ़ग्रहेणात्मनो यीड़ा क्रियते तप परोच्सादनाथ वा तत्तासी फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस तीन प्रकार के शारीरिक वाचिक और मानसिक तप को सात्विक कहते हैं और जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है जो तप पूर्वक हठ से मन वाणी और शरीर को पीड़ा देकर अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है स्वाध्याय स्वाध्याय की व्याख्या में हमने जो ओंकार सहित गायत्री आदि का जाप बतलाया है उस गायत्री मंत्र के अर्थों को विशेष रूप से खोल देना उचित प्रतीत होता है गायत्री मंत्र के संबंध में मनु महाराज लिखते हैं ओंकार पूर्विका तिस्त्रो महाव्याहृत त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञो मुखम तीन मात्रा वाले ओंकार पूर्वक तीन महाव्याहृति और त्रिपदा सावित्री को ब्रह्म का मुख द्वार जानना चाहिए